दक्षिणात नमः ओम शांति शांति शांति कृष्ण यजुर्वेद या कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का द्वितीय बल्ले में एक विंशति मंत्र अवतरणी का विचार किए थे आत्मा विरुद्ध अनेक धर्म वाला होने से दुर्विज्ञेय पूर्व मंत्र में कहा गया अणोरणयान महत्व महियान ऐसे विरुद्ध धर्म जिसमें रहेगा वो पदार्थ का स्वरूप निर्णय होना कठिन है तभी तो कैसे इसका जाना जाएगा और विवेकी लोग के द्वारा ये के इसका ज्ञान कैसे हो जाएगा यह संशय होने पर आगे उत्तर देते हैं आशीनो ब्रजति सयानो याति सर्वतः कस्तंग मदा मदंग दें मदनों आशीनो दूर व्रजति शाति मदनो कहती आशीन आशीन में धातु हो धा आस उपवेश आगे प्रत्यय हुआ शानच तो शानच होने से आस आगे शानस का होगा आना तो फिर ईद दीर्घ ईद आशह आशह पंचमी है आस के पर में शानस का आकार को ई हो जाएगा आसीना आसीना अर्थात बैठा हुआ दूरम ब्रजति अर्थात एक स्थान पर बैठा हुआ रहता हुआ भी दूरम ब्रजति सर्वत्र विद्यमान है और दूसरा बात कहते हैं सयान सर्वतो यात्री सयान में सिंह स्वप्न धातु वहाँ भी सानस प्रत्ये हुआ सयान तो से गुण कैसे हो जाएगा अभी सानस की तेना सिर्वधातु के गुण तो उसे गुण हो गया तो सयान सयान अर्थात सोता हुआ सोता हुआ सर्वतः याति याति अर्थात गमनम करोति, ये सब विरुद्ध धर्म दिखा रहे हैं एक जागा पर विद्यमान होकर के सर्वत्र चलता है और सोया हुआ किंतु सर्वत्र गया हुआ है इस प्रकार की तम मदा मदंग देवम मदर और अमद मद अमद में अच प्रत्यय है हर्ष आदिभ्यो अच्छ अर्थात तो मद वाला हर्षवाला अमद अर्थात तो हर्ष रहित इस प्रकार की देव देव द्योतना देव परमात्मा प्रकाश रूप इस प्रकार के प्रकाश रूप को मद अन्यो कह ज्ञातुम अर्ती तो यहाँ श्रुति कहते हैं तो यहाँ यमराज जी का ये वाक्य है मद अन्य अर्थात अभेदर्शी अर्थात ज्ञानियों को छोड़कर के इस प्रकार की स्वरूप वाले परमात्मा को और कौन जान सकता है यहाँ कह कह ये आक्षेप में अर्थात अभेदर्शी है तो भी परमात्मा का अनुभव होगा भेददर्शी है तो अनुभव नहीं हो पाएगा कहो आक्षेप में मदन्य अन्य कह ज्ञा तुम अर्ती और कोई नहीं जान सकता है भाष्य में आशीनों नु, आशीनों का अर्थ कहते हैं अवस्थित हा। कैसे अचल तो कोई उसमें चलन अचलन अर्थात कोई स्पंदन क्रिया इत्यादि नहीं है एव अर्थ होता हुआ सन सन् ब्रजति सयानो याति सर्वत: एव असौ आत्मा देवो मदा समदो सहर्षो अहर्षस्य विरुद्ध देशों मदाद शमदोमदर्षोहर्ष विरुद्धर्म्वान्त अशक्यवाद देवं मदाद ददनों अरहति अचल एव सन अचल होता हुआ दूरंग ब्रजती ब्रजती गति सर्वत्र विद्यमान है अधिष्ठान उपलब्ध होता है इसलिए कहा गया ब्रजती और याति सर्वतः शयान अर्थात सारे क्रियाारहित युँ की निद्रा समय में निद्रा अर्थात सुषुप्ति सुषुप्ति काल में बाह्य इंद्रियों का तो करण का तो कोई कार्य नहीं रहेगा सुसुप्तिकाल में अंतःकरण का कार्य रहेगा तो नहीं रहेगा ये सुसुप्ति का लक्षण पंचिकरण में कहा गया सर्व प्रकार पसंगारे बुद्धे हे कारणात्मना अवस्थानम सुषुप्ति तो बुद्धि भी कारण रूप से चला जाएगा अर्थात तो अंतःकरण का भी कोई क्रिया नहीं रहेगा बाह्यकरण तो अदूर की बात है ऐसे अवस्था में भी कहते हैं या ती सयान तो यात्र अर्थात तो सर्वत्र केवल अधिष्ठान रूपेण विद्यमान है एवं असौ अनात्म असौ आत्मा वह आत्मा देव वही द्योतना प्रकाशमन मदा मदह इसका अर्थ कहते हैं समदह अमदस्य मद का अर्थ कहते हैं समद अर्थात मदेन न इति समद हो गया और का अर्थ कहते हैं अमद मद के साथ अगर स मद कहे और सदि भी अज के अमद के साथ भी होना चाहिए था तभी अमद समदो अमद जो कहा गया यहाँ भी अमद शब्द का अर्थ हो जाएगा अमद तो कैसे होगा ये मतलब सब अमद करेंगे और कोई उपाय है क्या बहुब्री करेंगे और पूर्व में ज था नहीं मद तो मदर अमद अमद में नहीं कर देंगे और आगे जब के आगे अमद आया वहां बहुब्री कर देंगे सहर्षो अहर्ष सात नंबर टिप्पणी सहर्षो अहर्ष समूप मन समुपही सन एव भाव वो परमात्मा समद है और अमद भी है तो सम कैसे हो जाएगा जब तक ये उपाधि नहीं आएगा साथ में अंतःकरण नहीं आएगा तो फिर ये समध कैसे होगा इसलिए कहते हैं मन समुपहित हसन। मनो उपाधि आने से ही क्योंकि ये मद ये मन का धर्म है तो मनो उपाधि आने से ही ये संभव है कह दिया गया आगे भाष्य में विरुद्ध धर्मवान विरुद्ध धर्म समद भी है अमद भी है और बाकी दो कहा गया पूर्वार्ध में अतो अशक्यवाद ज्ञातुम इसको जाना नहीं जा सकता है जिसमें विरुद्ध धर्म दिखता है उसका स्वरूप निर्णय कठिन होता है कस्तम मदा मदम देवम मद अन्यो ज्ञातुम अर्ति तम मदा मदम देवम इस प्रकार के जो विरुद्ध धर्म वाले जो परमात्म तत्व तो है मद अन्य कह ज्ञातुम अर्ति मद इसका अर्थ कहते हैं भाष्यकार अस्मदादेव सूक्ष्मबुद्धे पंडितस्य पंडित से क्य विज्ञे अयमात्मा अस्मदादेव हम लोगों के जैसे अस्मदादे है ये ष्ठी है अर्थात तो निर्धारण में षठी अर्थात तो हम लोगों से ही कोई जान सकता है हम लोग कैसे हैं कहते हैं सूक्ष्मबुद्धे है पंडित से सामना अधिकरण चल रहे हैं तो सूक्ष्मबुद्धे है बुद्धि सूक्ष्म है बुद्धि सूक्ष्म है अर्थात बुद्धि में विषय वासना कम है बुद्धि में विषय वासना कम है तो किसी विचारणीय विषय में गंभीर में जा सकता है तो तभी विचार दृढ़ कर सकता है विचार क्या है वेदांत मार्ग में अंतिम विचार हो गया अन्वय व्यतिरक चिंतन करना ये सबसे ऊंचा तप कहा जाता है तो सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि शब्द का अर्थ हो गया अन्वय व्यतिरैक कुशल ऐसे कहा गया और पंडित अर्थात विवेक बुद्धि जिनका हुआ उसी को पंडा कहा जाता है तो यहाँ पंडित अर्थात और विवेक बुद्धि कैसा होगा श्रवण से पंडा पंडित होता है तो ये कहुल और ब्राह्मण में ना तो वहाँ अर्थात श्रवण से पंडित आगे मनन से बाल्य आगे नितिद्यसन से मुनि मौनम मुनि हो जाता है तो पंडित वस्यों। पंडित अर्थात श्रवणमनशील ऐसा अर्थ इसका है सूक्ष्मबुद्धि अर्थ तो अन्वय कुशल अर्थात तो विचार करने में कुशल ये भगवान भाष्यकार इसमें कहते हैं विवेक चुड़ाम में ऊहापोह मेधावी पुषो विद्वान्हापोह विचक्षण अत्मिद्यालक्षण लक्ष इस प्रकार के कहा गए मेधा पुरुष विद्वान मेधा भी अर्थात ग्रंथ धारण शक्ति होनी चाहिए तभी जाकर के बुद्धि चलेगी अब बुद्धि चलने के लिए उसको भूमि चाहिए अगर हमारे अंदर में भूमि ही है संसार अब बुद्धि चलेगी तो वो संसार में ही चलेगा अगर भूमि शास्त्र बन गया तो फिर बुद्धि उसमें चलेगी मेधा प्रथम मेधा आवश्यक है आगे विद्वान विद्वान अर्थात मेधा होने के बाद ही आगे बुद्धि उसमें चलेगा तो बुद्धि निश्चय कर लेगा मेधा मेधावी और पुरुषो विद्वान और उहापोह विचक्षण वही कहा जाता है अन्वय व्यतिरेक कर सकता है ओह और अपोह ओह अर्थात तर्क करके अपोह जो त्याग करना है उसको त्याग कर देना है जो ग्रहणीय है उसका लेना है वहापोह विचक्षण अर्थात अन्वय व्यतिरेक में जो कुशल है यही आत्मविद्या में अधिकारी है उक्त लक्षण लक्षित ये लक्षण जिसके पास रहेगा वो आत्मविद्या में अधिकारी होगा तो वही सूक्ष्म बुद्धि कहा गया पंडितस्य से कस्य विज्ञ अयम आत्मा तो किसी का ये है आत्मा विज्ञे विज्ञ अर्थात तो विशेषण ज्ञा विशेषण अर्थात तो अनुभव हो जाएगा उसमें अर्थात स्थूल बुद्धि स्थूल बुद्धि अर्थात तो विषय वासना अधिक है तो ये आत्मतत्व तो अनुभव नहीं आएगा क्योंकि विषय वासना अधिक है तो फिर ये जगत मिथ्या बुद्धि नहीं होगी जगत मिथ्या बुद्धि नहीं होगी तो अधिष्ठान सत्य ये बुद्धि कैसे हो जाएगा बुद्धि तो सूक्ष्म अर्थात जगत मिथ्यात्व ये निश्चय होना बहुत जरूरी है टीका में विरुद्ध अनेकधर्मवत्वात् दुर्भिज्ञेयश्चे आत्मा कथम तरी पंडितया सुेय सियां विरुद्ध अनेकधर्मवत्वात् आत्मा में इतना धर्म पूर्व मंत्र में कहा गया अणोरणियान महत्वमयान यहाँ भी कह दिया गया तीन बात यहाँ कह दिया गया इस प्रकार के होने से दुर्विज्ञे आत्मा आत्मा दुर्भिज्ञ होने से कथम तरी पंडित सुज्ञेय स्या ये जो विवेकी है उनके द्वारा फिर सुख यह कैसे हो जाएगा आपने कह दिया कि जो सूक्ष्म बुद्धि है पंडित है उसके द्वारा जाना जाएगा वो भी कैसा जानेगा भाष्य में उत्तर देते हैं वाक्य का आधा से द्वितीय पंक्ति में स्थिति गति नित्या नित्यादि विरुद्धा नेक धर्मोपाधिकवाद विरुद्ध धर्मवत्वाद विश्व रूप इव चिंता आत्मा दुर् दुर्विज्ञ क्यों है कहते हैं स्थिति गति तो कहा गया कि आशी है और दूरम ब्रजति शया है और सर्वतह याति ये स्थिति भी है और गति भी है स्थिति में क्या सूत्र लगा विशेष सूत्र दिश्यति मास्था मिथ कीति की स्था को इकार हो गया और गति में मकार लोप के सूत्र से होगा आपने कहना गति में प्रत्येक क्या हुआ तीन प्रत्यय हुआ तीन प्रत्यय होने से धातु है गम धातु गम धातु आगे तीन हुआ तीन जो है वो झलादी है कित है, गम का मौकार कैसे लोप होगा अनुदातो पदेशो बनति तनोत्यादि नाम अनुराशि के लोप उससे मौका लोप हो जाने से गति स्थिति गति ये परस्पर विरुद्ध है नित्य अनित्य तो नित्य है और अनित्य है निर्गुण निराकार स्वरूपेण नित्य हो जाएगा और जब उपाधिग्रस्त हो जाएगा अनित्य हो जाएगा तो सौपाधि का पदार्थ ईश्वर पर्यंत ये सब अनित्य ही इस प्रकार के विरुद्ध अनेक धर्मो उपाधिकवात्त विरुद्ध अनेक धर्म ये सब विरुद्ध धर्म उपाधि होते हैं उपाधि का हुआ है विरुद्ध अनेक धर्मो उपाधिर यश इस प्रकार की विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिक होने से उसमें धर्म रह गया विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिक हो गया परमात्मा उसमें क्या रहेगा उपाधिकत्वम तो होने से विरुद्ध धर्मवत्व आ गया विरुद्ध धर्म बत्वात विरुद्ध धर्म वाला हो गया परमात्मा तो कैसा है दृष्टांत देते हैं विश्व रूप तब तो विश्वरूप एक स्फटिका विशेष होता है एक न, ए, न, टीका में विश्वरूप मणिर यथा नाना रूपो अवभाषते विश्वरूप मणि और नाना रूप होकर के दिखता है परंग नाना विधो उपाधि सन्निधानात ये विश्वरूप जो मणि है वो नाना रूप होकर के कब दिखेगा कहते नाना विधो उपाधि का सन्निधि उसके पास में अगर रखा जाएगा न ना स्व नाना रूप वो मणि स्वाभाविक नाना रूप नहीं है जैसे स्फटिका के पास अगर एक पार्श्व में आप रक्त पुष्प रखेंगे अन्य पार्श्व में हरित पुष्प रखेंगे वो स्फटिका नाना रूप दिखेगा ये हो गया विश्व रूप मणि आगे अच्छा एक नंबर टिप्पणी देखिए विश्व रूप मणि इसे उत्सुकता का निवारण करने के लिए थोड़ा अधिक जान लीजिए कहीं होगा कहीं देख लेंगे तो पता चल जाएगा ये विश्व मणि देखिए विश्व विश्व काम स्वसन्नीतवत रूप वस्तु रूप्यते रूप्य अवलोक्यते अस्मिन् इति विश्वप काच रूपो विशेषादीपणिर्थ स्वसन्निहवत रूप वस्तु सर्व रूप्यते अपने पास में कोई भी रूप वाला वस्तु रख देंगे वो सब उस मणि में दिखेगा प्रतिबिंबितत्वे तो न उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा प्रतिबिंबितत्व न अवलोक्यते दृश्यते उस मणि में सब प्रतिबिंबित होकर के दिखेंगे अश्विन विश्व रूप काच विशेषादि रूप ये कोई काच विशेष इस प्रकार कोई है जो भी पदार्थ रखेंगे सब उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा ये तो दर्पण में भी हो सकता है तो काच विशेष का गया ठीक है रूपवत वस्तु भी कहा गया क्योंकि दर्पण के सामने अरूप वायु रहने से आकाश उसका प्रतिबिंब नहीं होगा कोई रूपवत वस्तु रहेगा तो दर्पण में प्रतिबिंब हो जाएगा तो काच विशेष कहते हैं कुछ सर अधिक होगा स्पष्ट आ जाएगा ये हो गया विश्व रूपमणि आगे भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा चिंतामणिवत तो चिंतामणि टीका में कहते हैं द्वितीय पंक्ति में चिंता मणिवा यद् यत यद चिंत्यते तत्त चिंता उपाधिकम एव अवभाषते न तत्वतः ये जो चिंता मणि है वो स्वाभाविक रूप से तो स्वच्छ रहेगा और उसके पार्श्व में विद्यमान हो करके व्यक्ति यद् यत यद चिंत्यते जो जो चिंता करेगा वो मणि में वो दिखने लगेगा ये तो और अधिक थोड़ा उत्सुकता का विषय है उसका देख सकते हैं खोज करके कभी किंतु तो सावधान रहना ऐसा मणि के पास गया और अंदर में कुछ अनिष्ट चिंतन आया सब दिखेगा उसमें तो इसलिए चित्त शुद्ध करके वहां जाना तत्त चिंता उपाधिकम है वो अवभा सतें जो जो चिंता करेगा उसके पास में रह करके तत्त चिंता उपाधिक अर्थात तो उस मणि में वो सब चिंता का मतलब जो जो सोच रहे वो सब दिखेगा ये वास्तविक ये चिंतामणि क्या है ना ये कहेंगे ये हमारी मन ही ये चिंतामणि है जैसे जैसे संस्कार है सब ऐसे ऐसे दिखेगा और ये जगत जो बनाता है दृष्टि सृष्टि बाद में कहेंगे कि ये मन ही ये चिंतामणि है ना ऐसा निश्चय नहीं है अर्थात हमको अपना जीवन में काम में लगाना है तो मन ही चिंतामणि है जैसे संस्कार है ऐसे दिखाएगा न तत्वत वस्तुतः उसका कोई स्वरूप नहीं है दो नंबर टिप्पणी शक्ति विशेष तत्व विवक्षया इदम उदाहरणांतरम इतिहास है ये चिंतामणि में शक्ति विशेष है जो पहले कहा गया विश्व मणि उसमें कोई शक्ति विशेष नहीं है तो कोई कांच है उसके सामने में जो आएगा उसको दिखा देगा किंतु ये चिंतामणि में विशेष शक्ति है क्योंकि आपका मन जो सूक्ष्म रूप है उसको भी स्थूल उस होकर दिखा देगा ये जो सूक्ष्म वासना है संस्कार है मनो उसको कैसे दिखाता है तो इसी प्रकार की ये चिंतामणि ये पदार्थ है टिका में तथा स्थिति गति नित्या नीत्याद विरुद्धा नेकधर्मा तद उपाधि तदुपाधिवशात आत्मा अपि अभी विरुद्धधर्मवान इति योजना इसी प्रकार की जैसे विश्वरूप अथवा चिंतामणि हो सब हो गए इसी प्रकार की स्थिति गति नित्य अनित्य ये सब विरुद्ध अनेक धर्म ये उपाधि बन करके आत्मा में प्रतीत हो रहे हैं उपाधिग्रस्त अनित्य उपाधिग्रस्त हो गया तो अनित्य हो गया पदार्थ भी अनित्य हो गया तदउपाधिवशात आत्मा भी विरुद्ध धर्मवान इव अवभासते। विरुद्ध धर्मवान जैसे लगता है वास्तव विरुद्ध धर्म वाला वो नहीं हो जाता है ये नियम है कि जिसका एकाधिक रूप दिखेगा वो दोनों रूप ही नहीं होगा तो कहा जाता है एक व्यक्ति कभी इस कमरा में दिखता है कभी उस कमरा में दिखता है तो वो व्यक्ति वो दोनों प्रकोष्ठ से भिन्न होगा जिसका एकाधिक रूप दिखेगा ये दोनों रूपों से भिन्न कोई एक अधिष्ठान रूप आएगा तो विरुद्ध धर्म जिसमें दिखता है जानेंगे वो दोनों ही धर्मों वो नहीं है उसका और एक अधिष्ठान होना चाहिए जो ये दोनों धर्म से भिन्न होगा विरुद्ध धर्मवान इव अवभाषते जैसे लगता है इति योजना आगे भाष्य में अतो दुर्विज्ञ दर्शयती एक मदनों ज्ञातम अर्थति इसलिए दुर्विज्ञ दर्शयती एक दुर्विज्ञम आत्मन दुर्विज्ञ दर्शय दर्शय श्रुति किस्कद्वा कस्त मद ज्ञातर्म दें मदन मेरे विन कौन क्तमर् टीका मे अन्यो ज्ञातुम अरहति इति ये इति के लिए टीका में कहते हैं इति तस्य भवति इति चार नंबर टिप्पणी इति अर्थात तो यथोक्त विचारेण तस्य पंडितस्य जो टीका में कहा गया इति तस्य इति का अर्थ हो गया यथोक्त तो विचारेण क्या विचार कर ले गया कहते स्थिति गति नित्य अनित्य ये सब उपाधि है और इसका जो अधिष्ठान है उपाधि से भिन्न है तथा पंडित से सुविज्ञती वो तो जान लेगा आगे टीका में कहते हैं उपाधि उपाध्य विविक्त दर्शिस्तु दुर्विज्ञेय इत्यर्थः उपाधि के साथ जो विवेक नहीं कर पाता है उपाधि अविविक्त दर्शिन दर्शिना में क्या सूत्र लगा सुप्य जानी साक्षल्य निनी, निनी प्रत्य हो गया तो दृश को गुण होकर के दर्शन अर्थात स्वभाव उपाधि उपाधि हो, तो हो गए ये शरीर बुद्धि इत्यादि ये सब के साथ जो अभिव्यक्त होकर के तादात्म्य करके मैं देह हूँ मैं बुद्धि हूँ बाकी सब इतने सारे देह है उन लोग का सब बुद्धि है इस प्रकार की जो देखता है उसके द्वारा दुर्भिज्ञ आत्मतत्व तो। उपाधि में तादात्म्य होने से आत्मतत्व तो दुर्भिज्ञ होगा आगे टीका में स्वतः विरुद्ध धर्मवत्व नास्तीद श्रुति योजनया दर्शयति आत्मा में स्वतः विरुद्धधर्म नहीं है उपाधि होने पर विरुद्धधर्म दिखता है स्वतः अर्थात वस्तुतः उसमें विरुद्ध धर्मवत्व नास्तीद इत श्रुति योजनया दर्शयति श्रुति अर्थात ये जो मंत्र चल रहा है इसका योजना अर्थात अन्वय दिखा करके कह रहे हैं भाष्य में करणा नाम उपशम शयनम सारे कर्णों का उपसम हो जाना इसको शयन कहेंगे शयन में बाह्य करण का उपसम होगा ना करण का उपसम होगा दोनों का शयन अर्थात सुसूपति तो दोनों करण का उपसम हो जाएगा इसलिए सर्वोप्रकार ज्ञानोपसंहारे ये पंचीकरण में कहते हैं बुद्धि भी कारणात्मना अवस्थाना लय हो जाएगा ज्ञान में अज्ञान हो गया कारण बुद्धि कार्य तो बुद्धि कारणात्मना अज्ञान रूपेण अवस्थान करणा उपशम शयनम करण जनित एक देश विज्ञान से उपशम भवति से भवती कर्ण जनित कर्ण जब कार्य करने लगते हैं उससे जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है कहते हैं एक देश विज्ञान परिछिन्न ज्ञान कर्ण जब कार्य करने लगेंगे तब तो परिचिन ज्ञान होगा ये परिचिन ज्ञान दो प्रकार की हो सकते हैं टीका में कहते हैं एकदेश विज्ञान सीती मनुष्य अहम और नीलम पश्यामी जब मनुष्यो अहम कहता है अभी किसके साथ आदत में करता है शरीर के साथ तो मनुष्यो अहम टिप्पणी छे देह तादात्म्यन आत्मन परिछिन्न विज्ञानम देह के साथ ताद्यात्म्य करने से परिचिन्न विज्ञान हुआ इसको भाष्य में कह दिया गया एक देश विज्ञान शरीर के साथ ताद्यात्म्य क्या तो अनुभव हुआ अहम् मनुष्य और जब कहता है कि नीलम पश्यामि अभी किसके साथ आध्यात्म्य करता है चक्षुर इंद्रिय के साथ ये सात नंबर टिप्पणी चक्षुरादि तादात्म्यन तस्वीर परिचिन्न विज्ञानम उदाहरती जब इंद्रियों के साथ आदत आध्यात्मी हो गया तो भी परिचिन्न भाव हुआ टीका में मनुष्यों हम नीलो नीलम पश्यामी इत्यादि परिच्छिन विज्ञान से ये सबको परिच्छिन विज्ञान एकदेश विज्ञान भाष्य में कहा गया सुषुप्ती समय में ये सब एक देश विज्ञान का उपसम हो जाता है कोई इंद्रिय कार्य नहीं करते तो बुद्धि भी कार्य नहीं करती नहीं करने से सब एक देश विज्ञान नहीं होगा सुषुप्ति समय में तो केवल सामान्य ज्ञान ही रहेगा वह कोई परिच्छेद का भान नहीं होगा आगे भाष्य में यदा केवल सामान्य सर्वतो सामान सर्वतोतिव यदा विशेष विज्ञानस्थः स्वन रूपेण स्थिति सन् मनागतिषु तदुपाधिकूर व्रजतीव स वर्तते यदा च एवं एवं अर्थात तो सुसुप्ति अवस्था में कोई परिच्छिन ज्ञान नहीं होगा परिच्छिन विषय का ज्ञान नहीं होगा होने से फिर कैसा ज्ञान होगा केवल सामान्य विज्ञानवाद तो उस समय में केवल सामान्य विज्ञान अश्मी इस प्रकार की ज्ञान आएगा इसलिए उठकर के कहता है कि त तो सुसुप्तः आसम में सु, सो गया था केवल सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान चैतन्यों को विषय करेगा उस समय में तो चैतन्यों को विषय करने से और चैतन्य में कोई विभाजन नहीं है तो सुसूप्ती अवस्था में भेद ज्ञान नहीं होगा इसलिए कहते हैं भेद ज्ञान नहीं हुआ तो सर्वतः यातीब भेद ज्ञान है देश परिच्छिन है कहेगा यहाँ है वहाँ नहीं है जब परिछन्न ज्ञान नहीं होगा तो फिर यहाँ है वहाँ नहीं है तो नहीं कह पाएगा तो फिर माना जाएगा कि सर्वत सर्वत याति व उस समय में वास्तविक सर्वत सर्वत्र गया हुआ है उस समय में सर्व का भान नहीं होगा परिचिन्न भान नहीं होने से कहा जाएगा कि फिर सर्वत हो गया यदा विशेष विज्ञान स्थ विशेष विज्ञान जब होगा विशेष विज्ञान किस अवस्था में होगा जागृत स्वप्न में तो यदा यदा अर्थात जागृत स्वप्न यो हो विशेष विज्ञान स्थ विशेष विज्ञान घटपट अथवा हम मनुष्य इस प्रकार की विशेष विज्ञानस्तः जब वही हो जाएगा आत्मा तो स्वयं रूपेण स्थित इव अपना निर्गुण निष्क्रिय रूप से तो विद्यमान है उसमें कोई चलन नहीं है स्थित इव सन मन आदि गतिशु मन के साथ भी तादात्म्य हुआ तो होने से मन आदिगति तदुपाधिक दूर व्रजति मन आदिगति गतिषु सत्सु मन आदि का गति होने पर तदुपाधिक्दपद तद से मन मन जब हो जाएगा तो मन का गमन होने से ये भी मानेगा मेरा गमन हो रहा है तदुपाधिक दूरम व्रजती इव स चह्य वर्तते वस्तुततः आत्मा स्थिर है किंतु दूरं ब्रजती व ये तो ईशावासी में दो मंत्र आ गया और जद एकम मनसो जब कह दिया गया फिर आगे कहा जाता है तद एजती तति इस प्रकार की सब निर्गुण निराकार रूप में तो उसमें कोई गमन कोई चलन कुछ क्रिया नहीं है और जब वही उपाधि सोपाधि का हो जाता है तब फिर ये सब क्रिया के प्रतीति होते हैं ये मंत्र आगे तद विज्ञाच दर्शयति तद् तद्विज्ञात ऐसा विरुद्धधर्म वाला आत्मा तो वास्तविक कोई विरुद्धधर्म नहीं है केवल उपाधिग्रस्त होकर के विरुद्धधर्म हो दिख रहा है तद विज्ञा शोकात्यय दर्शयती दर्शयति शोकस्य अत्यय अत्य नाश तो शोक का नाश हो जाता है आत्म तत्व का अनुभव होने से शोक का नाश तो ये है जो सांख्य और योग वाला वो भी उनका भी पुरुष का ज्ञान होता है पुरुष का ज्ञान हो जाने से वो जानता है कि हम तो असंग कूटस्थ है ये सब शोक इत्यादि और बुद्धि का कार्य है वो ठीक है किंतु उनके मत में वो प्रकृति जो मूल प्रकृति कहेंगे वो ऐसा रहेगा अर्थात वो सब दिखेगा जो शोक वो तो दिखेगा दूसरे में शो मतलब शोक होता हुआ दूसरे सब दिखेंगे किंतु तो ये जानता है कि हम तो अस्पृष्ट असंग पुष्कर इसलिए व्यास जी मतलब भाष्य में वहाँ कहा गया तो ज्ञानी कैसा है उनका मत में वो पर्वत का शिखर में बैठा है वहाँ तक तो कुछ भी पहुँचेगा नहीं और पर्वत का नीचे पूरा अग्नि लगा हुआ है जलता है तो संसार तो अर्थात इस प्रकार की है वो किंतु अस्पृष्ट इससे तो वेदांति कहेगा वो जो जलता है ना वो वास्तविक जलता नहीं वो खाली ऐसे दिखता है तो अर्थात वेदांतियों का ये जीवन मुक्ति में ये लाभ है तो कहेगा वो जो जलता है खाली दिखता है इसलिए उसमें क्या महत्व बुद्धि रखना है और वो क्या पर्वत शिखर में बैठा है नीचे अग्नि लगा है वो उतरेगा नीचे और नहीं उतरेगा कहेगा कि तदा दृष्ट हो नहीं तो वृत्ति सारूपयम इतरत्र होता रहेगा तो ये वेदांती और मतलब वो मार्ग में ये लाभ है अभी यहाँ दिखाते हैं तद विज्ञान उस आत्म तत्व का विज्ञान हो जाने से शोक से अत्यय तो फिर शोक का और कोई निमित्त ही नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि शोक तो दूसरों को होता है और हम तो उसे अस्पृष्ट है इस प्रकार की नहीं रहेगा वेदांत में अशर शरीरेस्वनस्थिष्वस्थित महाभुमत्म मावाधी न सोचति शोच अशरि शरीर शरीरषु अशरि अनवस्थिषु अवस्थित शीतिया एक वचन कर रहे हैं शरीरषु अशर शरीर अशरीर तम अनवस्थिषु अवस्थि तम महांतम विभुम आत्मान मत्वा मत्वा अर्थात निश्चित धीर धीर अर्थात विवेकी ज्ञानी न सोचती फिर शोक का कोई निमित्त ही नहीं रह जाता है कल्पित पदार्थों को लेकर के जैसे स्वप्न में दिखे गए पदार्थ हानि लाभ को लेकर के कोई कभी शोक नहीं करता है इसी प्रकार की ये जब व्यावहारिक ये भी जो प्रातिभाषिक बन जाएगा तो फिर शोक का कोई निमित्त नहीं रहेगा अच्छा शरीरेशु अशरीरम वास्तव जो तत्व है आत्मतत्व ये तो अशरीर कोई शरीर नहीं है ये किंतु शरीरेशु सभी शरीर में विद्यमान है अंतर्यामी रूपेण बुद्धि में प्रतिबिंबित होता हुआ और अनवस्थितेशु अवस्थितम अनवस्थित अवस्थित अनवस्थित अर्थात जिसका अवस्था एक रूप नहीं होता है चलमान परिवर्तनशील परिवर्तनशील में ये तो सर्वदा एक रूप है ये गीता में त्रयोदश अध्याय में न समम सर्वेश भूतेषु तिषंत परमेश्वर विनश्य स्व विनश्य यह पश्यति सपश्यति आ, ये सब विनाशी पदार्थों का बीच में अनवस्थित परिवर्तनशील जो क्रियावान है जो क्रियावान है वो विनाशी भी होगा विकारी हो जाएगा तो अनवस्थितेशु अर्थात ये विक्रिया पदार्थ में अवस्थितम अर्थात निर्विक्रिय रूपेण ये व्यवस्थित बे, गीता में संभवतः भगवान एक कठोपनिषद से सबसे अधिक श्लोक लिए हैं स्वतः से थोड़ा लिए हैं इससे तो बहुत ज़्यादा लिए हैं महान्तम शरीर में अवस्थित है अनवस्थित में अवस्थित है इस प्रकार की कहनी से लगेगा कहीं छोटा है कहते हैं महान्तम महान है तो महान तो होने पर भी कहेंगे हिमालय महान है सागर ये, ये महान है तो कहेंगे वो भी परिचिन है तो किंतु ये आत्म तत्व तो जो महान है परिच्छिन नहीं है कहने के लिए कह दे विभू तो ये जो पर्वत है सागर है ये विभू है विभू नहीं है तो इसलिए महान तो कह करके और विभू विशेषण देते हैं अर्थात व्यापक है इस प्रकार की आत्मा महत्वा अर्थात निश्चित निश्चय करके स्वरूप धीर धीर अर्थात धीमान ज्ञानी न सोचती फिर आगे दुख का कोई निमित्त ही नहीं रह जाता है भाष्य में अशरम स्वयन रूपेण आकाश कल्प स्वयन रूपेण आत्मा का जो रूप है निर्गुण निराकार रूप उस रूप से आकाश कल्प, कल्प करने वाला सूत्र क्या है ई सद असमाप्त हो कल्प तो ई सद असम आप आकाश कल्प अर्थात आकाश से थोड़ा कम है ये जो आत्मतत्व है आकाश से थोड़ा कम है क्यों परंपरा से हम लोग तो वही सुनते हैं आकाश में और सब गुण है आकाश में शब्द गुण है किंतु उसमें ये नहीं आकाश जड़ है वो नहीं है इसलिए आकाशकल्प वास्तविक आकाश का दृष्टान्त आत्म के लिए दिया जाता है आकाश देशी का व्यापक व्यापक है काली व्यापक का आकाश है नहीं है प्रलय काल में नहीं रहेगा किंतु अगर लौकिक दृष्टांत देना है आत्म का को तो, तो, तो, तो आकाश ही सबसे समीप दृष्टांत होता है क्योंकि देशिका व्यापक है अर्थात देश परिच्छि नहीं है आकाश आत्मा इस प्रकार के आकाश कल्प है आत्मा तम तम उस आत्मान अशरीरम शरीरेशु अशरीर होता हुआ शरीरेशु शरीरेशु देवो पितृ मनुष्य आदि शरीरेश और ये कीड़े मकोड़े सर्प उनमें भी रहेगा रहेगा देव पितृ मनुष्य अर्थात मनुष्य कह देने से भूलों को कहने से उसके साथ बाकी सब लोग आ जाएंगे अनवस्थितेशु अवस्थित रहितेशु अनवस्थितेशु का अर्थ अवस्थिति रहितेशु अवस्थिति अर्थात अर्था, अर्था, स्थिरत्व जिसमें स्थिरता नहीं है इस पदार्थ में वो जिसमें नहीं है अर्थात विनाशी होंगे विकारी होंगे अनित्येशु वो सब अनित्य पदार्थ है उसमें अवस्थितम विद्यमान है कैसे कहते हैं नित्यम अविकृतम इति तथ वो नित्य है अविकृत है उसमें कोई भी नहीं होता इसलिए इस शरीर में वो विद्यमान है वो वही तरह दोष अध्याय का उपद्रष्टा अनुमता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तों देहेस्मिन पुरुषः पर इसी देह में विद्यमान है किंतु कैसा है कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता तो इसी प्रकार की जितने ऊपर ऊपर उठेगा साधक धीरे धीरे ऐसा ही भाव आ जाएगा प्रथम तो जगत कल्याण बुद्धि रहेगा जब रजोगुण रहेगा जैसे जैसे ऊपर उठेगा कहेंगे अच्छा ऐसा आप करेंगे कभी कभी आप महर्षि के पास जाकर कहीं महर्ष्री हम तो जाना चाहते हैं बद्रीनाथ महर्षि बोले सात दिन रुक जाओ उसके बाद जाओ आप अगर कहेंगे नहीं नहीं मेरे को तो कल ही जाना है सब जुगाड़ हो गया उस पर जाना है तो जाओ उपद्रष्टा है अनुमता आप जाना चाहते हैं ठीक है जाओ तो इस प्रकार के जितना जितना अर्थात ये जगत में मिथ्या तो बुद्धि होगा उतने उतने इसलिए अगर ऐसे महापुरुषों के पास जाते हैं तो जो पहली बार कह देंगे उसने कोई सुन लेना है आप अगर एक तर्क दे देंगे वो तो अनुमानता हो जाएंगे आपको अनुमति दे देंगे करना है ठीक है करो ऐसा हो जाएगा ये सब अर्थात आत्म तत्व का ऐसा स्वरूप है अनुमानता कहेंगे तो ये अंतर्यामी रूपेण हमारे अंदर विद्यमान है हमको क्यों अनिष्ट चिंतन करवा रहे हैं क्यों दुष्कर्म में लिप्त करवा रहे हैं कहते हैं कि अनुमंत्रा अब जो करेंगे कहेंगे तथाअस्तु तो इस प्रकार के ये हमको निवृत्त नहीं करवाएंगे संस्कार बनाए हम संस्कार को मिटाना भी हमको ही पड़ेगा महानतम महत्व से अपेक्षिकत्व मंत्र में कहा गया यह आत्म तो, तो महान है तो महान है तो किंतु महान ये पर्वत भी हो सकता है इसलिए कहते हैं अपेक्षिक महत्व ये शंका न हो इसलिए कहा गया विभूम विभूम अर्थात व्यापिनम आत्मान <coughs> आत्मग्रहणम स्वतः अन्यत्व प्रदर्शनाथम महांतम विभूम आत्मान ये तो आत्मा का प्रकरण चल रहा है तो फिर क्यों आत्मान कह दिए कहते हैं आत्मग्रहणम स्व अन्यत्व प्रदर्शनाथम अर्थात अहम एव आत्मा ऐसा नहीं कि वो कोई अन्य पदार्थ है तो हम ही है वो इसी प्रकार की निश्चय फिर करवाने के लिए नहीं तो आत्मा का प्रकरण चल रहा है कोई आत्मा का विचार हो रहा है हम आकर के बैठ गए और सुन लिए कहते हैं इस प्रकार नहीं फिर याद दिलाएंगे आत्मशब्द प्रयोग प्रत्यगात्म विषय एवं मुख्यस तम ईदृश आत्मा अयम अहमति धीरो धीमा न सोचती आत्मशब्द प्रत्यगात्म विषय एवं मुख्य आत्मा शब्द का ये तीन अर्थ होता है एक मुख्य अर्थ हो गया एक गौण अर्थ हो जाएगा और एक मिथ्या अर्थ हो जाएगा आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ हो गया प्रत्येगात्मा और इसका गौण अर्थ हो जाएगा पुत्र आदि और मिथ्या अर्थ हो जाएगा देहा देहादि मिथ्या अर्थात तो जहाँ भेद की प्रतीति नहीं हो रही है उसको कहेंगे मिथ्या आत्मा और पुत्र में भेद की प्रतीति है नहीं है होने पर भी शब्द प्रयोग किया जाता है उसको कहा जाएगा गौण तो प्रत्येक आत्म विषय में ही शब्द मुख्य रूपेण प्रयोग होता है ईदृश मत्वा नर्थात जान करके निश्चित कैसा निश्चय किया अयम इति इस प्रकार की आत्मा मैं ही हूँ जान करके धीर धीमान धीर अर्थात धीमान धीमान अर्थात तो प्रशंसनीय बुद्धि बुद्धि में प्रशंसनीय तो क्या है कहते हैं विवेक युक्त हो करके ज्ञान हो जाना यही धीमान कहा जाएगा नहीं तो धी तो सभी का है तो धीमान प्रशंसनीय न सोचती फिर दुख का निमित्त ही नहीं रह जाता न एवं विध से आत्मविद शो को उपपत्ति इस प्रकार की एवं विध एवं विध से इस प्रकार वाले आत्मज्ञाने का शोक की उपपत्ति संभव ही नहीं है क्योंकि शोक का कोई निमित्त ही नहीं रहा यद्यपि आगे मंत्र यद्यपि दुर्विज्ञ अयम आत्मा तथापि उपाय न सुविज्ञेय एवं आह यद्यपि दुर्विज्ञ अयम आत्मा ये अर्थात विवेकी के द्वारा भी दुर्विज्ञ है तो इस उपाय बताएंगे स्वयंश्रुति ही बताती है उपाय न सुज्ञेय अगर हमारे पास उपाय उपलब्ध है तो यह आत्मतत्व का ज्ञान हो सकता है अभी उपाय बताते हैं नयमात्मा प्रवचने न लभ्यो प्रवचने न मे न बहुना श्रुते न मे वैश वृणुते ते न लभ्य स्त आत्मा विवृणुते तनु स्वाम अयमा प्रवचन लो नागे ना न ना है तो इसी प्रकार की मेधया न कितना अध्यय करेंगे अयमात्मा लभ्य इतना और अध्यय होगा अर्थात तो अयमात्मा मेधया न लभ्य इसी प्रकार की अयमात्मा बहुना श्रुते न लभ्य फिर कैसे लभ प्राप्त होगा कहते हैं यम एवं एस वृणुते तेन लभ्यस एस आत्मा स्वाम तनुं विवृणुते अय महात्मा प्रवचन न न लभ्य न न फिर प्रवचन करेंगे ही नहीं कहते हैं कि प्रवचन न लभ्य अर्थात प्रवचन बुद्धि रख करके केवल करना है और उससे कुछ भी अगर वासना रह जाएगी तब तक तो फिर ये नहीं होगा प्रवचन वास्तविक प्रवचन का अर्थ मनन होना श्रवण करते हैं उससे प्रवचन अर्थात इसका व्याख्यान करना ये मनन होता है ये तो बुद्धि अधिक गंभीर में जाता है प्रवचन है न अर्थात किसी वासनाग्रस्त होकर करने से इसे प्राप्त नहीं होगा और न मेधया मेधा अर्थात ग्रंथ धारण शक्ति तो केवल ग्रंथ धारण शक्ति हो गया बहुत सारे हम स्मरण कर लिए उसे नहीं होने वाला है न बहुना सूते न बहुना बहुत श्रवण कर लिए कहते हैं बहुत वेदांत तो, तो श्रवण करना ही चाहिए अर्थात ये वेदांत अतिरिक्त जो सब अनावश्यक चीज़ है वो सब का बहुत ज़्यादा श्रवण नहीं करना है वेदांत के लिए उपयोगी जैसा जितना है तो जैसे यहाँ हम लोग सब व्याकरण थोड़ा पढ़ लेंगे न्याय थोड़ा जानेंगे जितना आवश्यक है अगर हमको वृहद प्रस्थान इत्यादि पढ़ना है तो वो सब लिए अर्थात बुद्धि का वो विकास होना चाहिए अगर वो नहीं है तो फिर वो ग्रंथ कठिन पड़ेगा एक तो जितने वृहद प्रस्थान होंगे वृहद प्रस्थान क्या आप मांडू के देखेंगे ये बृहदारण्य भी देखेंगे उसमें जितना बुद्धि के व्यवहार होता है अगर हम न्याय व्याकरण इत्यादि पढ़ करके बुद्धि का विकास नहीं करेंगे वो ग्रंथ हमको इतना ग्रहण नहीं होगा तो ग्रहण नहीं होगा अर्थात तो वक्ता जो कहेगा हम तो कथा सुनना जैसा सुन देंगे जिनको न्याय व्याकरण है वक्ता सभी शब्द का समास संधि आपको दिखा करके नहीं चलेंगे कहीं जो मुख्य इतना कह सकते हैं किनको किन किंतु किन तो जिनको वो संस्कार है वक्ता तो बोलते रहेंगे उनका बुद्धि जाएगा यहाँ क्या समास हुआ इसके ऊपर टिप्पणी दिया गया ये टिप्पणी क्या हुआ तो उनका बुद्धि तो वो सुनता रहेगा उसका क्योंकि वक्ता जो कहते हैं उसका संस्कार अगर उसको होगा नहीं तो वो तो समझ में आ जाएगा अगर बहुत ज़्यादा वो कठिन तर्कों में समझा नहीं रहे तो उनको ऐसे अपेक्षा से आ जाएगा सामान्य किंतु अगर उनका संस्कार है तो उनका बुद्धि स्वयं चलेगा इसमें यह सबका संधि समाज क्या हुआ उसके ऊपर अधिक विचार किया हुआ ये आएगा और जिनको ये सबका संस्कार नहीं होगा न्याय व्याकरण का वो जितना कह देंगे वक्ता उतना समझ जाएगा और वक्ता जहाँ न्याय व्याकरण को लेकर के गभीर विचार करेंगे वो तो आंटीना ऊपर जाएगा तो इसलिए ये थोड़ा जानना आवश्यक है ताकि हमारा बुद्धि का विकास होगा इसलिए तो यह परंपरा में आप हम सुने हैं कि मेधानंद स्वामी जी बोल रहे थे ना छोटे महाराषि बोलते थे पत्थर को भी लघु पढ़ा सकते हैं इतना महत्व बुद्धि क्यों है ये लघु में क्या हमारे मतलब बुद्धि की समझ क्या उनका बुद्धि से अधिक है महाराषि देखेंगे जो लोग ये न्याय व्याकरण नहीं है उनको क्या कहेंगे शुद्ध शुद्ध वेदांति शुद्ध तो वेदांति अर्थात तो बुद्धि कौन चलता है अर्थात तो तो बुद्धि को चलाना है इसलिए एतद वही कृपालु लक्षणम यदिन तो विनय जन बुद्धिवर्धनम कृपालु वही होते हैं जो विनय जन विनय अर्थात शिष्य शिष्यों का बुद्धिवर्धन कैसे होगा जो इसमें दृष्टि देते हैं वही कृपालु होते हैं तो इसलिए यह सब इस परम्परा जो है अर्थात तो बुद्धि की विकास होना चाहिए अब ये जो मुक्तावली इत्यादि देखेंगे बहुत जगह में विचार होगा तो कहेंगे ये कहना क्या जरूरत था ये तो उसी से ही तो पता है कहेंगे बुद्धि वैशारद्यार्थम बुद्धि का विशारद अर्थात बुद्धि की विकास होना चाहिए इसलिए ये सब अर्थात पठन पाठन जो परंपरा है ये न्याय व्याकरण इत्यादि का विचार करवाते हैं और ये नहीं करने से भूल भी जाएगा अगर व्याकरण का विचार नहीं करेंगे तो भूल भी जाएंगे इसलिए वो सब चलता है ताकि बुद्धि सतेज रह करके कार्य करे बहुना श्रुते तो जितना आवश्यक है उतना तो पढ़ना जरूरी है और यम एव वृणुते यम यम आत्मान एव एश एश अर्थात साधक मुमुक्षु बृणुते वृणुते वर्ण करता है अर्थात उसका पूज्य महत्व बुद्धि रख करके ग्रहण करता है तेन लभ्य तेन बरित्रा वरित्रा अर्थात वर्ण करने वाले वो साधक के द्वारा मुमुक्षु के द्वारा जो मुमुक्षु आत्मा को ही महत्व बुद्धि रख करके वर्ण करेगा यही हमको प्राप्त व्य है, है उस साधक के द्वारा यह प्राप्त किया जाएगा तस्य ऐसा आत्मा उसका यह आत्मा स्वाम तनुम जो अपना स्वरूप है आत्मा अपना स्वरूप को विवृणते अर्थात उद्घाटन कर देगा उसको आत्मज्ञान होगा तो ये यम तेना अर्थात जिस आत्मा को यह साधक वर्ण तो तो करेगा उस साधक के द्वारा आत्मा तत्व प्राप्त होगा ऐसे भाष्य में कहेंगे और टीका में कहेंगे जिस साधकों को आत्मा वर्ण करेगा उस साधक के द्वारा प्राप्त हो जाएगा आत्मा अर्थात तो साधक आत्मा को वर्ण नहीं कर पाएगा आत्मा साधक को वर्ण करेगा यह आत्मा अर्थात आचार्य रूपेण विद्यमान जो परमात्मा वो हो अर्थात आचार्य रूपेण विद्यमान परमात्मा जिसको ग्रहण करेंगे उसके द्वारा प्राप्त हो जाएगा वो किसको ग्रहण करेंगे कहीं जो खाली हो गया और अर्थात खाली हो गया अर्थात समर्पित तो हो जाना अर्थात तो अहंकार नहीं रहना तो नहीं रहने से तभी उसको हो सकता है उसको आचार्य ग्रहण कर लेंगे तो उनका ज्ञान हो सकता है टीका में कहा जाएगा इस प्रकार ओण मित्र